महाभारत द्रोण पर्व द्रोणपर्व दयाशीतमोध्याय कर्ण ने अर्जुन पर शक्ति क्यों नहीं छोड़ी इसके उत्तर में संजय का धृतराष्ट्र से और श्रीकृष्ण का सात्विकी से रहस्ययुक्त कथन धृतराष्ट्रवाच एक सूतात्मजे यदा कस्मा सर्वान्ज्य सता पाथेन मुक्तवान् धित्राक्ष ने पूछा संजय कर्ण के पास जो शक्ति थी वह यदि एक ही वीर का वध करके निष्पल हो जाने वाली थी तो उसने सबको छोड़कर अर्जुन पर ही उसका प्रहार क्यों नहीं किया तस्मिन सर्वे पांडव संजया एक वीर अवधे कस्मा युद्धे नज मात अर्जुन के मारे जाने पर समस्त संजय और पांडव अपने आप नष्ट हो जाते अतः एक वीर अर्जुन का ही वध करके उसने युद्ध में क्यों नहीं विजय प्राप्त की यम आहू तो नहाव्रत फाल अर्जुन का तो यह महान व्रत ही है कि युद्ध में किसी के बुलाने पर मैं पीछे नहीं लौट सकता ऐसी दशा में सूत पुत्र कर्ण को स्वयं ही अर्जुन की खोज करनी चाहिए थी संजय इस प्रकार अर्जुन को द्वैरथ युद्ध में लाकर धर्मात्मा ने इंद्र के दी हुई शक्ति से उन्हें क्यों नहीं मार डाला यह मुझे बताओ नूनम बुद्धिहीन आप्य सहाय सुत शत्रु पाप कथम धरि निश्चय ही मेरा पुत्र दुर्योधन बुद्धिहीन और असहाय है शत्रु ने उसे ठग लिया अब वह पापी अपने शत्रुओं पर कैसे विजय पा सकता है या परमाशक्तिजय पर सा शक्ति देवे नंसिता चटोत् जो इसकी सबसे बड़ी शक्ति और विजय का आधार स्तंभ उस दिव्य शक्ति को घटोत्कच पर चलवाकर कर श्री कृष्ण ने व्यर्थ कर दिया कुणे यथा हस्तगतम बलि यसा तथा शक्तिर मोघा सा मोघी भूता घटोत्न जैसे कोई बलवान पुरुष लुंजे अर्थात टूटे हाथ का फल छीन ले उसी प्रकार श्रीकृष्ण ने उस अमोघ शक्ति को घटोत्कट पर चलवाकर अन्यत्र के लिए निष्फल कर दिया यथा बराहसो तयोर भाव स्वचस्या लाभ मन विद्वान वासुदेवस् तवद युद्धे लाभ कर्ण ही विद्वान जैसे सुअर और कुत्ते के आपस में लड़ने पर उन दोनों में से किसी की भी मृत्यु हो जाए तो चांडाल को लाभ ही होता है उसी प्रकार कर्ण और घटोत्कच के युद्ध में मैं वसुदेव नंदन श्री कृष्ण का ही लाभ हुआ मानता हूँ घटोत्कटो यदि कर्णम पर भवे पांडवा नाम वे कर्तनो वा यदि तथा घटोत्कच यदि कर्ण को मार देगा तो पांडवों को को बहुत बड़ा लाभ होगा और यदि कर्ण घटोत्कच मार डालेगा तो भी इंद्र की दी हुई शक्ति का नाश हो जाने से उनका ही प्रयोजन सिद्ध होगा इति प्राग प्रत्य युद्धे आघात यद्वासो नृ सिंह प्रिय मनुष्यों में सिंह के समान पराक्रमी बुद्धिमान वसुदेव नंदन श्री कृष्ण ने अपनी बुद्धि से यही सोचकर पांडवों का प्रिय तथा हित करते हुए युद्ध में सूतपुत्र कर्ण के द्वारा घटोत्कत को मरवा दिया सज्जय उच यह चिकीर्सि ज्ञावा कर्ण से मधुसूदन निजयामास तदा दैरथेराक्षसे घटोत्कचम महावीर्य महाबुद्धिजनादन अमोघाया विघाताथ राज संजय ने कहा राजन कर्ण भी उस शक्ति से इस अर्जुन का ही वध करना चाहता था उसके इस अभिप्राय को जानकर परम बुद्धिमान मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण ने उस अमोघ शक्ति को नष्ट करने के लिए ही कर्ण के साथ द्वैरथ युद्ध में उस समय महापराक्रमी राक्षसराज घटोत्कच को लगाया महाराज यह सब आपकी कुमंत्रणा का ही फल है तदै कृत कार्याम कुरुद्व नक्षे कृष्ण स्तम पार्थम कर्णा महारथान कुरुश्रेष्ठ यदि श्री कृष्ण महारथी कर्ण से कुंती कुमार अर्जुन की रक्षा न करते तो हम लोग उसी समय कृत कार्य हो गए होते सा स्वधम स्वा स्वधम ध्वज रथ संखे धृतराष्ट्र पदे भुवि बिना जनार्दनं पार्थो योगानीश्वरम प्रभु महाराज धृतराष्ट्र यदि योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण न हो तो अर्जुन घोड़े ध्वज और रथ सहित निश्चय ही युद्ध में धराशायी हो जाए तैस्तैर उपाई बहुरक्षि जयत्यभिमुख शत्रुन् पार्थ कृष्ण पालिता राजन नाना प्रकार के विभिन्न उपायों से श्रीकृष्ण द्वारा सुरक्षित रह अर्जुन सम्मुख युद्ध में शत्रुओं पर विजय पाते हैं सविशेषाया कृष्णो रक्षत पांडवम पांडव ने विशेष प्रयत्न करके उस शक्ति से पांडव पुत्र अर्जुन की रक्षा की है नहीं तो जैसे वज्र गिरकर वृक्षों को भस्म कर देती है उसी प्रकार वह शक्ति कुंती कुमार अर्जुन को शीघ्र ही नष्ट कर देती च क्रांतो वधोपा जयो प्रती नित्राट ने कहा संजय मेरा पुत्र दुर्योधन सबका विरोधी और अपने को ही सबसे अधिक बुद्धिमान समझने वाला है उसके मंत्री भी अच्छे नहीं है इसीलिए अर्जुन के वध और विजय लाभ का यह अमोघ पाए, उसके हाथ से निकल गया है मुक्तवान कथम सूत धनंजय सूत्र समस्त शस्त्र धारियों में श्रेष्ठ कर्ण तो बड़ा बुद्धिमान है उसने स्वयं ही उस अमोघ शक्ति को अर्जुन पर कैसे नहीं छोड़ा गणे कथम नो परम बुद्धवान गल गण कुमार तुम्हारे ध्यान से यह बात कैसे निकल गई कि तुमने कर्ण को इसके विषय में कुछ नहीं समझाया संजय उवाच दुर्योधन शकुने मुस्साहसन से रात्रो रात्रो निवर्थना स्वर्व सैनिया जहिकर्ण धनजय प्रेश्य वतु संजय ने सजने कहाक प्रतिदिन रात को दुर्योधन और दुस्साहस का तथा मेरा भी कर्ण से यही आग्रह रहता था कि कर्ण कल सवेरे तुम सारी सेनाओं को छोड़कर अर्जुन को मार डालो फिर तो पांडवों और पांचालों का हम भृत्यों के समान उपभोग करेंगे अथवा नहिते पार्थे पांडवान्यतम तत श्या तस्मात्षण कृष्णो अन्यतम यदि ऐसा सोचो कि अर्जुन के मारे जाने पर श्री कृष्ण दूसरे किसी पांडव को युद्ध के लिए खड़ा कर देंगे तो श्री कृष्ण ही मार डालो श्री कृष्ण को ही मार डालो कृष्णो ही मूलम पाण्डू नाम पार्थ स्को शाखा इव इतरे पार्थ पंचाला पत्रिता श्री कृष्ण ही पांडवों की जड़ है अर्जुन ऊपर के तने के समान है अन्य कुंती पुत्र शाखाएं हैं तथा पांचाल सैनिक पत्नों के समान हैं। कृष्ण आश्रया कृष्ण बला कृष्णनाथ पांडवा कृष्ण पायण चय साम। ज्योतिषाम चंद्रमा श्री कृष्ण ही पांडवों के आश्रय बल और रक्षक हैं जैसे नक्षत्रों के परम आश्रय चंद्रमा है उसी प्रकार इन पांडवों का सबसे बड़ा सहारा श्रीकृष्ण है तस्मात्खाच स्कंधम चौसृजूस कृष्ण भी वेद पाण्डुना मूलम सर्वत्र सर्वदा अतः अच्छा सूचनंदन तुम पत्तों डालियों और चने को छोड़कर जड़ को ही काट दो सर्वत्र और सदा श्रीकृष्ण को ही पांडवों की जड़ समझो हन्यादि दासह कर्णो यादव नंदन कृष्णा वसुमती राज न संशय राजन यदि कर्ण यादव नंदन कृष्ण को मार डालता तो यह सारी पृथ्वी उसके वश में हो जाती इसमें संशय नहीं है यदि ही सनिहित सही तो भूम कुल्डव नंदनो महात्मा ननुतो वसुधा नरेन्द्र सरवा सगिर समुद्र वना वसम्रजेता नरेंद्र यदि यद और पांडवों को आनंदित करने वाले महात्मा श्री कृष्ण उस शक्ति से मारे जाकर रणभूमि में सो जाते तो पर्वत समुद्र और वनों सहित यह सारी पृथ्वी आपके वश में आ जाती सात बुद्धि कृताप्यव जागृती दशे स्वर अप्रमे के युद्ध ऐसा निश्चय कर लेने के बाद भी जब वह युद्ध के समय सदा सजग रहने वाले अप्रमेय स्वरूप देवेश्वर भगवान श्रीकृष्ण के समीप जाना तो जाता तो उस पर छा जाता था। पिराधे सदा के सब भगवान अर्जुन को कर्ण से बचाए रखते थे उन्होंने रणभूमि में अर्जुन को सूत पुत्र कर्ण के सम्मुख सम्मा करने की कभी इच्छा नहीं की अन्य रथोद अमोघाम मोघाम महिमा से कभी होने वाले भगवान श्री कृष्ण अन्यन्या महारथियों को कर्ण के पास इसलिए भेजा करते थे कि किसी प्रकार उस अमोघ शक्ति को व्यर्थ कर दो यम रक्षते पार्थम कर्णा कृष्णो महामना आत्मा राजन न रक्षेत पुरुषोत्तम राजन जो महामनस्त्री पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण कर्ण से अर्जुन के इस प्रकार रक्षा करते हैं वे अपनी रक्षा कैसे नहीं करेंगे चक्रायुध मैं भांति सोच परिचि कर देखता हूँ तो तीनों लोगों में कोई ऐसा वीर उपलब्ध नहीं होता जो शत्रुओं का दमन करने वाले चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण को जीत सके तथा कृष्ण महाबाहु सात विक्रम प्रक्षण प्रति महारथ तदर रथियों में सिंह के समान सूर्य सत्य महारथी सात्विकी ने महाबाहु श्री कृष्ण से कर्ण के विषय में इस प्रकार प्रश्न किया अयम च प्रत्यय कर्णे शक्त मृत विक्रमा किमर्थम सुत पुत्रे न मुक्ता फाल प्रभो कर्ण को शक्ति के प्रभाव पर विश्वास तो ही वह अमित पराक्रम कर दिखाने वाली दिव्य शक्ति उसके हाथ में मौजूद भी थी तथापि सूत पुत्र ने अर्जुन पर उसका प्रयोग कैसे नहीं किया श्री वासुदेव शकुन सततम मंत्री दुर्योधन कर्ण कर्ण नान्य शक्ति सा ते मोक्व्याजयताम वर ऋते महारथा कर्णकुंती पुत्रा धनंजया भगवान श्रीकृष्ण बोले सात्य के जो शासन कर्ण शक्नी और जयद्रथ ये दुर्योधन को आगे रख कर सदागुप्त मंत्रणा करते और कर्ण को यह सलाह देते थे कि रणभूमि में अनंत पराक्रम प्रकट करने वाले विजयी वीरों में श्रेष्ठ महाधर कर्ण तुम कुंते पुत्र महारथे अर्जुन को छोड़कर दूसरे किसी पर इस शक्ति को न छोड़ना सही ते साम तस्मिन् क्योंकि देवताओं में इंद्र के समान उन पांडवों में अर्जुन ही सबसे अधिक यशस्वी है अर्जुन के मारे जाने पर संजयों सहित पांडव मुख्य स्वरूप अग्नि देवताओं के समान मृत प्राय हो जाएंगे तथेति चात कर्णे नुंगणस प्रवर कर्ण ने वैसा ही करने की उनके सामने प्रतिज्ञा की भी की थी कर्ण के हृदय में नित्य निरंतर गांधी उधारी अर्जुन के वध का संकल्प उठता रहता था अहमेतुराधेय मोहयामे युधाम पांडव श्वेत वाहन योद्धाओं में श्रेष्ठ सातिक परंतु मैं ही राधा पुत्र कर्ण को मोहित किए रहता था इसीलिए श्वेत वाहन अर्जुन पर उसने वह शक्ति नहीं छोड़ी फाल मृत्यु चिंत तो निशम न निद्रान च में हर्षो मणसोधाम वीरवर वशक्ति अर्जुन के लिए मृत्यु स्वरूप इस चिंता में निरंतर डूबे रहने के कारण न तो मुझे नींद आती थी और न मेरे मन में कभी हर्ष का उदय होता था घटोत्क्यंसता दृष्टवा मृत्यो राश्याम धनंजयम स्ने वंश सिरोमे वह शक्ति घटोत्कच पर छोड़ दी गई यह देखकर आज मैं यह समझता हूँ कि अर्जुन मौत के मुख से निकल आए हैं न पिता न चमे माता नमस्था न च तथा रक्षा यथा विभक्त सूरा मुझे युद्ध में अर्जुन की रक्षा जितनी आवश्यक प्रतीत होती है उतनी पिता माता तुम जैसे भाइयों तथा तो अपने प्राणों की रक्षा भी नहीं प्रतीत होती राजो के, के राज्य से भी बढ़कर यदि कोई अत्यंत दुर्लभ वस्तु हो तो उसे भी मैं कुंसी अर्जुन के बिना नहीं पाना चाहता अतः प्रहर्ष सुमहाना मृतम प्रत्याम धनंज इसीलिए जैसे कोई मर कर लौट आया हो उसी प्रकार कुंथे पुत्र अर्जुन को देख कर, आज मुझे बड़ा भारी हर्ष हुआ था प्रहितो युद्धे में करना नौ समितुम इसी उद्देश्य से मैंने युद्ध में कर्ण का सामना करने के लिए उस राक्षस को भेजा था उसके सिवा दूसरा कोई रात्रि के समय सम्रांगण में कर्ण को पीड़ित नहीं कर सकता था संजय उवाच इति सात कृप्राह तदा देवकिनंदन धनंजय हिते युक्त तत्प्रिय सतत मृत संजय कहते हैं महाराज इस प्रकार अर्जुन के हित में संलग्न और उनके प्रिय साधन में निरंतर तत्पर रहने वाले भगवान देव की नंदन ने उस समय सातकी से यह बात कही थी थ श्री महाभारत द्रोण परवणि घटोत्क परवणि रात्रियुद्ध कृष्णवाक्य दयाशीत्यधिक शतमोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत गट, घटोत्कचवध पर्व में रात्रियुद्ध के समय श्री कृष्णवाक्य विषयक एक सौ बयासीवां अध्याय पूरा हुआ